द्रम कर्णे स्थे भद्रम पशे मा क्षेत्र स्थिरयेंग्वाशस्तुशे मेरे पृथ्वी ओ शांति साक्ष पथर प्रवेदी मानवीय की कारिका अलाद शांति के लेकर अट्ठाईसवीं कारिका तक विचार हो गया जिसमें अन्य द्वैतवादियों का मत खंडन के पश्चात बाह्यार्थ विज्ञानवादी का मत आया बाह्यार्थवाद मानव द्वैतवादी में आते हैं तो उनका मत का खंडन विज्ञानवादी बौद्धों के माध्यम तो से करा हुआ हमारे लिस्ट इष्टा है ने जो तो बाह्यार्थ का खंडन किया है पारमार्थिक सत्ता में हम भी खंडन करते हमारा कोई विरोध नहीं है अनुमोदन किया उसके पश्चात विज्ञानवादी का कहना जो है विज्ञान प्रतिक्षण पैदा होता है ये ठीक नहीं है विज्ञानवादी मतलब आरम्भ कर दिया है जैसे चित्त का दृश्य पैदा नहीं होता बाह्य विषय नहीं है पार्वार्थिक सत्ता में इसी प्रकार चित्त की पैदा नहीं होता चित्त विज्ञान को भी पैदा नहीं होता वो जो अजन्मा चित्त की जो जन्म देखते हैं दो लो लोग उत्पत्ति मानते हैं विज्ञान की विज्ञानवादी वो तो आकाश में जैसे पक्षियों का परिचिन कोई ग्रहण कर सकता असंभव ऐसा करके ग्रहण किया उसके पश्चात भाष्य में शून्यवादी मत का भी कुछ उल्लेख किया शून्यवादी मत तो और ज्यादा साहसिक है माने जिस सिद्धांत के माध्यम से शून्य की सिद्धि करनी थी सर्वम शून्यम करके सिद्धांत के खुलाभ करना थे और सर्वम स्वयं भी आ जाएगा अपलाब करने वाला भी आ जाएगा जिस शास्त्र के सि, सिद्ध करना था वो शास्त्र भी सर्वती हो गया सर्व में स्वयं भी हो गया उस तो कैसे सिद्ध करेगा सुनने स्वयं है उसके साधन में सिद्ध करना और ज्यादा साहसी है मानी वो अपेक्षणीय मत नहीं है अनपेक्षणी करके अब सभी जो द्वैतवादी हैं, जो तो उत्पत्ति मानने वाले हैं विज्ञान की जो आत्मा की उत्पत्ति मानने विज्ञान माने आत्मा उनके मत तो तो हा। में हाँ आत्मा मानते हैं तो विज्ञान कहते हैं उत्पत्ति मानते हैं तो उसके बाद आगे टीका यदि विज्ञान से बाह्यावलंबन क्षणित किम तरी तत्व एक रूपया यदि विज्ञान में बाह्य आलंबन नहीं है बाह्य विषय में आलंबन नहीं करता काल्पनिक है ऐसा क्षणिकत्व तो ना समझ बाह्य अवलम तो संभव नहीं है क्षणिकत्व भी संभव नहीं है विज्ञान अजन्मा घोषित करना हो क्षणिकत्व सिद्ध होता है किम तरही फिर क्या तत्व एक रूप तरही क्यों एक रूप तत्वम फिर एक स्वाभाविक वस्तु क्या है जिज्ञा समझ आती है जब विज्ञान उत्पन्न नहीं होता बाह्य विषय भी नहीं है विज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है तो स्वाभाविक वस्तु क्या है पार्थिक वस्तु क्या सिद्ध होता है इतिहास में क्या ऐसे शन किया उसके उत्तर में कहेंगे चौधरी की टिप्पणी में कहा तत्व माने अबाधितम वस्तु के बोलते तो अबाधित वस्तु क्या होगा बाह्य विषय का बाद हो रहा है और विज्ञान का भी जन्म नहीं होता बोल रहे हैं, तो फिर अबाधित एक वस्तु पारिवार्तिक वस्तु शिव तक क्या होगा ये जिज्ञासा भी इसके ऊपर में से बोलते हैं अजात जायते यति भावो भावो भावो भावो न न न न भविष्यति भविष्यति भविष्यति भविष्यति अजाते यदा के मत्मे अन्य वादी के मत में अजन्मा आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं अजातम जायते विज्ञानवादी को अजात जो विज्ञान है उसको उत्पत्ति अजाति प्रकृति वो जो विज्ञान की प्रकृति स्वभाव कैसा अजाति है अजन्मा है प्रकृति अजन्मा है उसको जन्म मानते हैं ये लोग ततः प्रकृति ततः जो आजाद स्वरूपा प्रकृति है जो प्रकृति के विज्ञान उत्पन्न नहीं होना आजाद है वो अजन्मा है कोई भी वस्तु नहीं बन सकता विज्ञान भी पैदा न स्वाभाविक है प्रकृतिर अन्यथा भाव न कथंजित भविष्य प्रकृति का जो भिन्न रूपांतर करना किसी प्रकार भी हो नहीं सकता जिसके जो प्रकृति है उसको रूपांतर करना संभव नहीं है विषयांतर करना संभव नहीं है जब विज्ञान अजन्मा सिद्ध हो गया है तो क्या होगा उसको जन्म मानना संभव नहीं है ऐसी कार्य का पहले भी दिया था न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा भाव न तथा पहले भी कहा था था। दूसरे ढंग से कहा था जो तो अमर होता है वो मृत्य नहीं मृत्यु ग्रस्त नहीं होता मर्त्य नहीं होता जो मरते होगा वो अमर नहीं हो सकता प्रकृति का अन्यथा भाव कोई भी नहीं कर सकता जैसी जिसकी प्रकृति है वैसे रहेगा जब विज्ञान अजन्मा स्वरूप है तो कैसे क्षण क्षण में पैदा होगा प्रकृति का अन्य सब आजाद अजातवाद सिद्ध तो हो जाता है कोई पैदा ही नहीं हुआ विज्ञान भी पैदा नहीं हुआ विज्ञान है स्थाई विज्ञान है ये सिद्ध तो एक रहा कहा एक दो तीन चार पांच टिप्पणियां हैं अजातम जन्म सुनम विज्ञान अजात का अर्थ है विज्ञान चेतन स्वरूप जो विज्ञान है जिसका जन्म नहीं हो सकता जायते में कहा जायमात्म तो बाद भी कल्प जात तो होता नहीं जायते जायमान जाय रूप से बालियों ने कल्पना की उत्पन्न होता है कल्पना उस की उस विज्ञान की ये माने माना भाव आजादी सब जन्म का भाव जिस का है प्रकृति माने वस्तु का स्वभाव प्रकृति माना वस्तु का स्वभाव बदलता नहीं है जो अजन्मा वाला होगा उसके जन्म सिद्ध करना संभव नहीं है अजन्मा तो अजन्मा ही रहेगा से विज्ञान तो अजन्मा विज्ञान है सत्यम ज्ञान ये सिद्ध होता है विज्ञान है।, है उसके उत्पन्न होना संभव नहीं है ठीक है तो प्रकृति का अन्य प्रकार होना संभव रूपांतर नहीं किया जा सकता है अजन्मा का जन्म होना संभव नहीं है स्वभाव उसका अजन्मा है कैसे जन्म होता है यही वस्तु यही सिद्ध हो जाता है अजातवाद की सिद्धि हो जाती है ठीक है ठीक है से प्रकृति अन्यथात्म पुरस्कार कुछ प्रकृति के जो अन्यत्व तो है उसका पहले भी खंडन किया है नमृतम न मर्तम अमृतम तथा प्रकृति अभाव न कथित भविष्य के ये पहले भी खंडन किया था अभी भी खंडन कर रहे हैं जो, जो जो जैसा वस्तु है रूपांतर में होता अमर कभी मर नहीं सकता मर कभी अमर नहीं हो सकता गीता द्वितीय अध्ययन का ना असतो विद्य पे भावो ना भावो दतः तो वह दृष्टि तो जो असत होगा असत ही रहेगा वो विद्यमान नहीं हो सकता जो विद्यमान है वो असत नहीं होगा जो सत असत का कभी नहीं हो सकता आत्मा सत्य देहानी असत है जो असत पदार्थ कभी विद्यमान सत्य हो सकता और जो सत्य होगा आत्मा वो असत नहीं हो सकती ऐसा गीता की द्वितीय अध्ययन इसका देखा किसने है उभयोर अपनी दृष्ट उसको तत्व इनके जो सिद्धांत है वास्तविक क्या है सत्य असत नहीं हो सकता असत सत नहीं हो सकता ये बात को समझते है विवेकी लोग समझते हैं सब नहीं समझते हैं। नहीं तो कहीं तो कहीं भूल रहा है। जो वस्तु जैसा है वो वैसे रहे बदलता नहीं गीता में द्वितियाय कहा है वैसे यहां भी टीका में कहते हैं तस्या से प्रकृति अन्य पुरस्कार उस प्रकृति का तो अन्य तो भाव होना जिसका स्वभाव है अजन्मा का जन्म हो नहीं सकता बात का जन्म नहीं हो सकता इस बात को पहले भी कहा था नवृतम मर्तम न मर्तम अमृतम तथा प्रकृतिर अन्यथा भाव हो न कथचित भविष्य इस कार्य का पहले भी कहा था प्रकृतिरथाव टीका में कहा था श्लोक से तात्पर्य आह इस कार्य का पहलेपर्य बता उत हेतु अजम एकम एक सिद्ध बहुत सारे दृष्टान्त दिया युक्ति दिया गौरपादाचार्य जी ने एक अजन्मा तत्व तो सिद्धि के लिए। सांख्य और नैयाय के आपस में दिखाया सांख्य है सत्कार्यवादी नैयाय है आरंभवादी अदित मो तो, नै सांख्य ने कहा कार्य है तो नया आय से पूछा बोला कार्य पहले नहीं है सत का जन्म मानते हैं सांख्य लोग और नई आय असद का जन्म मानते हैं सांख सांख्य ने कहा कि सत का, का जन्म होता है तो न्याय से कहा ठीक बोल रहे हैं ये बोला नहीं पहले है तो क्या जन्म होना उसका नया ने कर दिया फिर नई कहता असद का जन्म होता है आरम्भवादी है बोले तो सांखों से पूछा ठीक बोल रहे हैं ये तो सांख्य बोलता असत का जन्म नहीं हो सकता पुत्र थोड़ी पैदा होता है दोनों का मत खंडन हो गया आमिषार के पक्ष को समान, एक दूसरे का मत खंडित हो गया है इसी प्रकार बौद्ध मत का भी एक दूसरे के द्वारा खंडन करके अंत में विज्ञानवादी मत का भी खंडन कर दिया यही हेतु है उक्त हेतु भी यही है उक्त हेतु भी पूर्वोक्त हेतु कई तर्क दिया था सांख्य को हराने के लिए नई आय भिड़ा दिया था नई आय को हराने के लिए सांख्यों को भिड़ा दिया था और अपना अनुमोलन करते रहे दोनों ठीक बोल रहे हैं न सबका जन्म होना न सब होना एक अजन्मा ही तत्व है ये सिद्ध किया करके कहा था आगे बौद्धों का भी खंडन किया इसी प्रकार से उतर हेतु अजम एकम ब्रह्म देख सारे हेतु से सिद्ध हुआ अजन्मा एक ब्रह्म है इसी सिद्ध होता है बाकी सब कल्पना है लोगों की कल्पना है एक ही ब्रह्म है यह सिद्ध होता है बता दिया आठ की टिप्पणी सिद्धम मान विनिश्चित निश्चय यही हुआ अब तक यही हुआ है निश्चय यही निश्चित यही हुआ है एकम अजमेक्रम्हमन आदो प्रतिज्ञा देखो पहले तृतीय प्रकरण के शुरू में प्रतिज्ञा की थी अजाति अतोक्षाप्यमता जायते वास्तविक वस्तु बताऊंगा अतोपक्षापण्यम अजातिम सम जन्म ही नहीं होगा जो तो समत्व को होगा एक ही होगा उसको बताऊंगा हो यथार जायते कुछ भी पैदा नहीं होगा सब कुछ होते हुए भी कुछ भी पैदा नहीं होगा मैं ऐसी बात बताऊंगा करके आरंभ में कहा था ये देखा। एक प्रतिज्ञातम आरंभ में इसको प्रतिज्ञा की थी जो प्रतिज्ञा तो बक्षा मकार अजाति समताम ग प्रतिज्ञा की थी मैं इसको कहूंगा कहा वो अब सिद्ध हो गया वहां प्रतिज्ञा करके आए या सिद्ध अब तक सिद्ध हो गया ये बोलते परिकल तत्फल उपसंहार था उसका जो फल है प्रतिज्ञा का जो फल आजाद जो प्रतिज्ञा की थी उसका फल का उपसंहार के लिए अजम उस कहा उसी के फल के उपसंहार करना है या फल मिल गया अजन्मा सिद्ध हो गया वहां तो प्रतिज्ञा की थी अजन्मा की सिद्ध करूंगा कर सिद्धि करूंगा या फल हो सिद्ध हो सारे हेतु देख करके ये सिद्ध किया तो उसी उसी के उसी ये फल है, फल रूप में नौ अतः बक्षापण्यम इक्य ने वाक्य अमता न जायते तृतीय अद्वैत प्रगंगे दृतीय कार्य का पहले प्रथम कार्य का उपासना धर्म कार्य करके आरम्भ कर था इतने लंबे प्रकरण आकर के निश्चित हो गया अकारपण्य क्या चीज है अजाति समता कदम कहा था अजम मात्रा में सिद्ध हो गया ये फल है कहा दस की भी टिप्पणी है तस्य उत्तर निश्चय से फलम जो निश्चय था एक ही ब्रह्म निश्चय हुआ उसी का फल कहना करना फलम पुनः असंभावनावृत्ति फल क्या है उसमें फिर क्या ऐसा ब्रह्म नहीं हो सकता है ऐसा जो असंभावना संशय हो सकती है उसका अभाव दिखाने के लिए यहां पर कहा गया भाष्य में कहते हैं अजातम यित्तम ब्रह्म जाएते परिकल्पते अजात स्वरूप जो चित्त है माने ब्रह्म है विज्ञान है वही उत्पन्न होता है वादियों ने कल्पना की है कोई कहते जगत रूप से पैदा होता है कोई कहते विज्ञान प्रतिक्षण बदलता है ऐसा बोलते हैं इन वादियों ने कल्पना की है अजात ब्रह्म की उत्पत्ति रूप में कल्पना की है लोगों ने पर अजात जायते हाँ वो जो क्या अजात ब्रह्म जायते ऐसी कल्पना कर रहे हैं लोग जाये स्वाद आजाती प्रकृति आजाद जायते बोलते आजाद को पैदा होना उसकी प्रकृति क्या विभाग क्या अजात है अजन्मा है फिर जायते कैसे होगा अजन्मा जाना पैदा होना संभव है अस्माद आजादी प्रकृति जैसे कि उसकी प्रकृति जो स्वभाव है अजन्मा है आजादी है आजादी प्रकृति तस् उस प्रकृति का आजाद का ता ता उस जो स्वरूप अजात अजात स्वप प्रकृत भागो और जन्म दिखाना वो तो प्रकृति का करना मैं आजाद का जन्म दिखाना न कथित भविष्य किसी भी प्रकार बनी कूटस्थम अद्वितय ब्रह्म पूर्व प्रतिज्ञात अद्वैत प्रकल के दुसरे कार्यक्रम में प्रति कुटस्तम अद्वितियम ब्रह्म कुटस्थ है निर्लप है अद्वितीय ब्रह्म है एक ही ब्रह्म है और कोई नहीं ऐसा कहा था क्योंकि कथा न जाए थे किंचित जाए सम्मत इस वाक्य से कहा सब कुछ होते हुए कुछ नहीं हुआ है रज्जु में जितने भी कल्पना करेंगे रज्जु में कुछ नहीं होता रज्जु ही रहती है अद्वैत रहती रजु चाहे जलधारा की कल्पना हो चाहे भूक्षित्र की कल्पना करे चाहे माला हो दृष्टि हो कोई भी कल्पना करे किंतु वह अद्वैत ही रह रज्जु ही रह जाती काल्पनिक वस्तु से अधिष्ठान दूषित नहीं होगा, काल्पनिक वस्तु से अधिष्ठान अधिक नहीं होगा तो सारे संसार कल्पित है सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं पहला होगा हमेशा अज्प्री पूर्वक प्रतिज्ञातम तृतीय अद्वैत प्रकरण के द्वितीय कार्य का भी जो प्रतिज्ञा की थी अतोबक्शा मकार करने विद्या के, के द्वारा तत्जनो दुर्निर्भर पा क्योंकि जो कूटस्थ अद्वितीय है उसका जन्म होना संभव नहीं है उठस्थ है असंग रहता है तो उसका जन्म होना संभव नहीं दुर्ग उसका जन्म दिखाना बड़ा मुश्किल है निरूपण करना संभव नहीं इसलिए उक्त हेतु भी सिद्ध ये सारे हेतु देकर के सिद्ध किया किसके जन्म होता है पूछा एक बोलता है विद्यमान का जन्म एक बोलता है विद्यमान का जन्म इत्यादि एक दूसरे का मत का खंडन हो गया सारे हेतुओं को द्वारा सिद्ध किया अजमा ये प्रमे जो सिद्ध हुआ था एक सिद्ध जो विषय है उसी का फलम तो उपसंहार के लिए ऐसा ये सस्ता है पंद्रह की टिप्पणी की निश्चय रूप जो निश्चय हुआ है एक ही ब्रह्म है निश्चय हुआ है अब तक उसी का फल बताने के लिए कारिगा का है कहा पूर्वाधम योजना पूर्वार्ध की योजना करते हैं अजातम जायते ये स्वाद अजाति प्रकृति स्थित इसकी योजना करते हैं अजातम इत्यादि करके बादश्य है अजातम ये चित्तम ब्रह्म जायते परिकल्पते अजात चित्तमान ब्रह्म कोई उत्पन्न होता है करके लोग की कल्पना करते हैं लोग तद अजातम जाए थे स्वाद जिससे इनके पद में अजात जाप्त हो रहा है पैदा हो रहा है किन्तु अपना प्रकृति का अनुथाभाव कोई होता नहीं इसी हेतु से इनका कहना ठीक नहीं यही कारण है अजात को जन्म मानते हैं ठीक नहीं अजन्मा का जन्म होना संभव ही नहीं अजन्मा स्वभाव है उसका वो कैसे जन्म होना उसका यही थी। थी। है इनका मतलब ठीक है यदि चित्तम स्फूरणम अजातम अभिष्टम यदि चित्त स्वरूप जो स्फूरण है ब्रह्म विज्ञान अजात यदि अविष्ट है अजात अविष्ट है वो स्थिति में तभी ब्रह्म ही पर तद ब्रम्ह फिर क्या होगा ब्रह्म होगा चित्त का जो स्पुरण हो रहा है विज्ञान जिस मानव है वह यदि ब्रह्म क्या है अजात है ऐसे ऐसी ब्रह्म ही हो रहा है तस्टस्थ तस एक स्वभाव व्याप्त तब पुनर्वस्तु तो न जातम फिर वो ब्रह्म क्या होता है वो जो विज्ञान से अभिन्न ब्रह्म है वो ब्रह्म कुटस्थ है एक स्वभाव है उसका एक रस रहता है ऐसा होने से पुनर्वस्तु तो न वास्तव में, में पैदा हुआ ही नहीं यही तो होता है वास्तव में पैदा हुआ नहीं दृश्य में वास्तव में सर्प पैदा होता नहीं माया जन्मब नहीं नहीं, माया से जन्म होता है जैसे में अज्ञान से जन्म होता है सर्प का माया से जन्म हो जाएगा जैसे रसी का जन्म होता है माया से सर्प रसी तो भक्ति है रसी पढ़िए हम सब मानते हैं अज्ञान से होता है माया से होता है इसी प्रकार ब्रह्म में भी अज्ञान से जन्म हो जाएगा ना का करे तो कहते माया जन्मबत् जन्म वाला हो जाता है जन्म माया से ऐसा कहे तस्य तो अजाति रेवा, अजात होती। वो कहेगाया से पैदा होने से जन्म नहीं माना जाता ठीक है यदि ऐसी कल्पना करे तो तस्य अजाति रेप जातवादातिव अजातत्ति ही है अजातत्व प्रकृतिर्भवती अजाति प्रकृति रहेगी वो अजातिर प्रकृति अजातत् ऐसा अजाति प्रकृति रहेगी वो केवल अजात जन्म नहीं होना भावात माया से जन्म होता है वा, वास्तव जन्म नहीं होता वो अजन्म ही रह गया होता दृप्ती है प्रकृतिर अन्यथाव न कक्ष भविष्य द्वितिया इसकी लगाते अजात अजाताया प्रकृतिर अन्यथा भावो न नवि जो अजात प्रकृति होगी अजन्मा प्रकृति होगी अजन्मा स्वभाव जिसका होगा उसके किसी प्रकार भी जन्म होना संभव वास्तविक जन्म भी नहीं हो सकता माया से भी वास्तविक जन्म नहीं हो सकता चेर अन्यम स्वरूप हानि काजात प्रकृति का यदि अन्यथात्व हो जाए जन्म होने लग जाए अजन्मा का क्या होगा उसके स्वरूप की अजन्मा स्वरूप की हानि हो जाए जो प्रकृति अजाता प्रकृति अन्यथा यदि जन्म होता है तो अन्यथा हो जाए जन्म होना माने अन्य माने जन्म हो जाए तो स्वरूप की हानि अजात रहेगी नहीं फिर कैसे अजात मानेगी उसके जन्म हो जाएगा स्वरूप हानि सत्र अन्य परिवर्तन यदि परिवर्तन होता है वो आजाद का परिवर्तन जात होना होगा तो फिर उसका स्वरूप का हानि क्या स्वरूप आजाद कहानी होगी ऐसा नहीं होता प्रकृति का अन्यथा करना संभव नहीं तो hmm! दूसरी बात द्वैतवादियों ने कहा है अनादि कहा है संसार को अनादि कहा धर्माधर्म है शरीर होता है शरीर से धर्माधर्म होता है ऐसा कहा था और दोनों अनादि हैं ये भी कहा है परंपरा को अनादिंग है अनादि माना है वो भी ठीक होता है कि नहीं तो देखते हैं एक बार ठीक कहा ठीक है कूटस्थम तत्व तो तात्व हेतु वास्तविक जो आपका स्वरूप विज्ञान है वो कूटस्थ है निर्लेप है कोई तत्व है स्वरूप वही है उसका निर्लेप, प्रसंगता है उसमें तात्विकता यही है वस्तु का वास्तविकता ये इसमें अन्य हेतु भी है अजन्मा प्रकृति जम करते कुछ भी नहीं हुआ है इसके लिए अन्य हेतु भी दे दूसरा हेतु कहा चार पांच कूटस्थ मैंने अजात स्वभावत्व अपेक्षा अतु संसार मोक्ष विभाव जात स्व अभाव स्वभाव की अपेक्षा करके संसार मोक्ष होना संभव संसार संसारोक्ष है यदि अजर्मा है न उसको संसार है ना मोक्ष है दोनों सिद्ध से तो कल्पना ऐसा ही संसार सारी कल्पना है। अजात स्वभाव तो अपेक्षा उस अजात स्वभाव की अपेक्षा से देखते हैं न तो संसार मोक्ष उसमें न संसार है न मोक्ष है दोनों नहीं है तो सारी कल्पना है क्यों से मैं पैदा हो गया कहता है मैं बंधन में मानता है और आगे मुक्त होना है मानता है संसार तो जब कल्पना कर लिया जात मान लिया पैदा मान लिया तब की बात है ना वास्तव है इसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती न बंद हो क्या है? ना मोक्ष ना हो न धर्म हो न्यादी हो जाएगी चिदान रूप से अच्छा कुटस्त ज़िए ज़िए रहा थ निर्प है वस्तु है जन्म होता ही नहीं उसका इसमें अन्य हेतु मानी विज्ञान बता है, है। और बहुत जन्म होता है बोलते हैं जन्म नहीं हो सकता ठीक का। है अनादेर ोक्ष अनादेर अनादेर अनादेर अनंतता अन मोक्ष्य यदि संसार संसारनादि हो अनादि संसारंतत्व च न श्यती संसार अनादि मानते हैं द्वैतवादी को है क्यों? अगर संसार अनादि है तो फिर इसका अंत नहीं हो सकता है अनादिभाव पदार्थ का अंत नहीं देखा है जैसे आत्मा है अनुमान दे हैं अनादि मारोगे संसार को फिर अंत नहीं होगा संसार का नाश नहीं संसार ही रहेगा फिर मोक्ष के असमर्थ अनाधे संसार से ष्टीय अनाधे अनादि संसार का जिन्होंने अनादि माना है संसार उसका अंतवत्व से नश्चित है अंतवत्व होना माने नाश होना संभव नहीं संसार नाश हुए मोक्ष भी नहीं होगा इस स्थिति में जा दूसरी बात अनंतता चारी मतो मोक्ष तो मोक्ष को क्या मानेंगे आदिमान मानेंगे बाद में पैदा होगा अभी तो बंधन है मोक्ष पैदा होगा जो आदिमान होगा जो पैदा होगा वो अनंतता नहीं होती उसकी अंतमान होने का मोक्ष भी नाश हो जाएगा यदि आदिमान माने को मोक्ष को पैदा करना है मोक्ष का ये बंधन संसार है अनादि है अनादि है तो उसका अंत होना संभव नहीं है अनादिभाव पर आधरा नहीं देखा है नाश नहीं देखा है और जो आदिमान होगा भाव पदार्थ अभाव तो अंतता रहे तो को माना अंतता माना है उन्होंने हाँ शादी अनंत मानते है। हैं किंतु भाव पदार्थ यदि आदिमान हो उत्पन्न होता हो तो उसका अंत भी नहीं हो सकता क्या विनाश होगा उसको अनंतता नहीं देखी जाएगी जैसे घट होता है घट आदिमान है उत्पन्न होता है तो वो अनंतता नहीं रहेगी जैसे घट उत्पन्न होता है तो नाश हो जाता है वैसे मोक्ष भी उत्पन्न हो तो नाश हो जाएगा संचारी बनेगा ऐसे मुख्य कुछ काम करेंगे बंदा अनादि मानते हैं तो फिर उसका नाश नहीं होगा भाव का नाश नहीं करेंगे जैसे आत्मा अनादिभाव का ना हाँ वेदांतियों ने माना है माया का लक्षण कहा है भाव तो सभी ज्ञान नाश्यव माया का लक्षण अद्वैत सिद्धि ने कहा है तो वहां पर दूसरे तरह से कहा खाली अनादिभाव वगैरह नहीं कहा ज्ञान भी उसके लक्षण पड़ा होता है अनादिभाव होता हुआ ज्ञान से नाश होता है और आत्मा अनादिभाव है किंतु ज्ञान से नाश नहीं होता है और तो इसदिभाव का, का नाश माना हो ज्ञान नाशित्व माना हुआ है ज्ञान से नाश होता है माया का उसका दोनों मिला करके लक्षण होगा और आत्मा में विशेषाहभाव प्रयुक्त विशेषण भाव हो जाएगा यदि अनादिभावत्व आत्मा में रहेगा फिर भी ज्ञाननाश्यत्व नहीं है तो अनाधिभावक तो ऐसे ज्ञान तो आत्मा में नहीं है माया में है इसलिए माया का लक्षण है खाली अनाधिभावक तो मात्र लक्षण नहीं है ज्ञान तो अनादि भाव मानेंगे भाव पदार्थ मानेंगे जो लोग बंधन को संसार है इसको अनादिभाव माने अनादिकाल से बंधन है कब से पड़ा हुआ है जी अनादिकाल से ऐसा माने के अनाधिभाव का नाश नहीं होगा बंधन पड़ा रहेगा कहा देखा है अनादिभाव पदार्थ का नाश नहीं देगा आत्मा आत्मा का नाश नहीं होता तो बंधन यदि अनादि हो तो नाश नहीं होता ये सिद्ध हो जाएगा लोग मानते हैं बंधन अनादि है द्वैतवादी लोग मानते हैं अनादि है यह बंधन संसार तो बंधन और साधना के द्वारा मुक्त होना है तो बंधन यदि अनादि है तो वास्तव में बंधन नहीं है बंधन को माना हुआ है तब उषा तो अभाव हो जाएगा रज तो में सर्प को मान्यता बनाई हो वो सर्प तो भाग जाएगा तो वास्तव में सर्प हो तो ज्ञान से नाश नहीं होगा से गुप्रस्ता आप बैठा हो वास्तव में देख लिया नाश होगा नहीं होगा तो अनादि भाव यही बोलते हैं अनादे अंतर संसार से अनादे संसार से जिन वादियों ने संसार को अनादि माना है बंधन अनादि माना है उन वादियों को बदकर उसका नाश होना संभव नहीं होगा क्योंकि देखा है कहां देखा अनादिभाव पदार्थ का नाश नहीं होता है बना रहेगा संसार यदि अनादि मानेगे तो बना रहेगा जैसे आत्मा का आत्माश नहीं होता अनादि भाव पदार्थ है प्रकार भी बंधन पड़ा रहेगा एक दोष इनके बाद मत दूसरी बात उत्पन्न होता है अभी हम बंधन में पड़े हैं साधना करके मुक्त होंगे लोगों की ये मान्यता है द्वैतवादियों की यह स्थिति जातवादी धर्म का यह है जन्मवादियों का धारणा है अगर क्या होगा अनंत आदि मतो मोक्ष यदि ये, ये उत्पन्न वाला मानेंगे आदिवान मानेंगे किसको मोक्ष को ऐसे मोक्ष के अनंतत्व भी सिद्धि नहीं होगी क्योंकि जो, जो उत्पत्ति मान होता है वो नाशवान होता है कहां देखा है घट में देखा है तो मोक्ष भी ऐसे उत्पन्न होगा तो नाश हो अनंतत्व तो नहीं देखा भाव पदार्थ में देखा तो दोनों दोष आ जाएगा संसार को अनादि मानने वालों ना ना के लिए न मोक्ष की सिद्धि हो पाएगी न बंधन अटेगा संसारों को जो अनादिंगते हैं उनको एक दोष आएगा एक होगा में देखतेमता अनादिभावत्वाद अल्पवत इत्यर्थ सिद्धांत ने अनुमान किया विवादास्पद जो संसार है संसार को तुम अनादि मानते हैं हम काल्पनिक मानते हैं शादी मानते हैं हम अनादि नहीं मानते परमार्थ दृष्टि पर संसार है ही नहीं क्या अनादिना द्वैतवादी लोग मानते हैं कहते हैं उसी को विवादास्पद संसार को रख दिया पक्षार न अंतवान अंत नहीं होगा इसका संसार का क्यों अनादि भावत अनादि भावत्वाद भाव माना हुआ भाव पदार्थ मानते हैं संसार को अनादि माना हुआ अनादिभावत्वाद अनादिभाव होगा अनादिभाव का नाश नहीं जैसे आत्मा अनादिभावत्त तो धर्म बैठा आत्मा और अंतभत्वो आंतवा, का अभाव भी बैठा है तो बंधन बना ही रहेगा यदि संसार को अंदर भक्त अनादि मानेगे नाश नहीं होगा जैसे आत्मा अनादि भाव है नाश नहीं होगा वैसे बंधन अनादि भाव होगा पर नाश नहीं होगा बना ही रहेगा कुछ भी साधना करो बंधन बड़ा रहेगा तुम्हारे ऊपर द्वैधवादी के ये कहा अनुमान दिया इसे पूर्वादि कुछ दोष देना चाहेगा त्व आवास बनाना चाहेगा किन्तु नहीं होगा आगे ठीक आगे देखते देखते किंतु और भी बात है मोक्षा कोई भेदवादियों के पत नहीं कहते मोक्ष उत्पन्न होता है और अनंत काल तक रहेगा ऐसी मान्यता है मोक्ष उत्पन्न होगा साधना करने के बाद मोक्ष आएगा अभी मोक्ष नहीं है साधना धन्य होगा उत्प, उत्पत्तिमान है आदिमान है किंतु तो अनंत है ऐसा मान में वो भी नहीं हो जो आदिमान होगा वो तो अनंत होना संभव नहीं जैसे घट में देखा है घट आदिमान है उत्पन्न वाला है अनंत नहीं होता नाश हो जाता उसका वैसे मोक्ष यदि उत्पन्न होता है साधना के द्वारा वास्तव में तो फिर उसका नाश हो जाएगा ये दूसरा दोष आ जाएगा मोक्षो अनंतो न मोक्ष अनंत होगा अविनाशी नहीं होगा क्यों भावत्व सती है भाव पदार्थ है और आदिमान है उत्पन्न होता है और अनंत काल तक रहता है उसकी व्यावृत्ति करने के लिए भावत्व विशेषण बनाते मोक्ष को भाव मानते है ना तो भाव पदार्थ होता हुआ भावत्व सती आदिमत्वाद आदिमान है उत्पन्न होता है तो फिर उसका क्या होगा अनंतता नहीं उत्पन्न होता हुआ अभाव होगा तो अनंत काल तक रहेगा का। गढ़ध्वंस हो गया तो दोबारा आएगा नहीं से ही रहेगा वो तो ठीक है भाव में ऐसा होता है भाव होता हुआ जो तो उत्पत्तिमान हो उसका अनंतता सिद्ध नहीं होती तो मोक्ष को भाव पदार्थ मानते हैं लोग और उत्पन्न मानते हैं अभी मोक्ष नहीं है अभी उत्पन्न होना है तो फिर अनंतत्व भी नहीं रहेगा विनाशी हो जाएगा क्यों मुक्त पुरुष फिर संसार में आई स्थिति आ जाएगी ये पार्टी ये दोनों अनुमान हैं इसके ऊपर पूर्वादी सुधारना चाहेगा हित्वाभाष तो बनाना चाहेगा तो होने सकते हैं सिद्ध करेंगे ये कार्यिका के आधार पर ये दो अनुमान है संसाधन शि ये एक पहली वाला कार्यिका हो गया पहला अनुमान का स्वरूप हो गया दूसरे का अनंत आदि मोक्ष से न भविष्य मोक्ष आदिमान है तो अनंतत्व तो नहीं हो सकता कहामान दिया श्लोकस्य से तात्पर्य महाकारिका के तात्पर्य बदलाते हैं अयम चर आत्म संसार मोक्ष यो परमार्थ सदभाव दोषे इन वादियों के मत में दूसरा दोष भी आ जाएगा क्या दोष आएगा अयम अपरा दोष दूसरा दोष क्या है आत्मा न संसार मोक्ष यो आत्मा में संसार और मोक्ष परमार्थ सद्भाव पाद वास्तविक ऐसा मानने वाला आत्मा वास्तविक संसार है बंधन वास्तविक है और बोक्ष भी वास्तविक है ऐसा मानते हैं हम तो मानते हैं। वास्तव में ना आत्मा में बंधन है ना मोक्ष है ये सारी है। व्यावहारिक सत्ता में दिख रहा है पार्मा सत्ता में ना बंधन है नो अच्छा, तो जिन वादियों ने माना है मोक्ष, वास्तविक माना है उन वादियों में दूसरा दोष है अयम तो अर है अपर मन दोष अपर दोष आत्मन संसारोक्ष पर अः दोष उच्चते दूसरा दोष भी कहा जाता है असमिकोष देने जा रहे हैं परमार्थ सद्भावी है वास्तव में बंध और मोक्ष है ऐसा आत्मा में बंधन और वास्तविक है ऐसा जो लोग उनमें दूसरा दोष दोषण एक और एक कहा वैद्य प्रकरण उक्त दोष दूषण वैद्य प्रकरण में जो दोष दिया गया था उसे अतिरिक्त दोष आई दोष दोष क्या है कहा संसार मोक्ष अविनाशित्व विनाशित होगा ये दोष आ जाएगा संसार को अनादि मानने पर संसार अनादि हो जाएगा क्योंकि अनादि भाव पदार्थ का नाश नहीं होता अनंत हो जाएगा संसार को जो अनादि मानेंगे तो अनंत मानना पड़ेगा संसार मे बंधन है अगर अनादि माना हुआ है तो अनंत मानोगे होगे फिर मोक्ष के लिए कोई साधन कितने भी करो मुक्त होने वाला नहीं है ये दोष बंद मोक्ष को सत्यत्मा में वास्तविक मानने वाली और दूसरा मोक्ष को आदिमान मानना है अभी मोक्ष उत्पन्न होने को आगे हो भविष्य में होगा साधना करके हो मोक्ष पैदा होगा ये मानते हैं वास्तविक है मानते हैं मोक्ष की उत्पत्ति वास्तविक मानते हैं तो अनंतता नहीं हो पाए जो भाव पदार्थ होगा उत्पन्न आदिमान होगा वो विनाशी देखा गया कहा देखा घट में देखा गया यही दोष है दो कहा संसार मोक्ष संसार में अविनाशित्व तो दोष संसार विनाशी होना चाहिए किंतु तो तुम्हारे कथन के आधार पर अविनाशी हो जाएगा अनादि भाव का नाश नहीं होता और मोक्ष में विनाशित्व तो दोष आ जाएगा क्यों जो तो उत्पत्तिमान होता हुआ भाव पदार्थ हो उत्पत्तिमान होता हो वो नाशमान देखा कहां देगा गढ़ में देखा हुआ है तो अविनाशित्व तो दोष मोक्ष का नाश बंधनगढ़ अनंतता यह सिद्ध होने लग जाएगी बंद मोक्ष को वास्तविक आत्मा का नहीं मानना चाहिए काल्पनिक तो भाषण में कहते हैं अनादे है अतीत कोटि रहित संसार से जिसके पूर्व में कोई न हो उसको अनादि बोलते हैं जिसका अतीतित कोटि में कोई उसके पहले कोई न हो धट के पहले वृत्ति होती है धट अनादि नहीं है जिसके पहले कोई अतित कोटि है ही नहीं अतीत वाला है हाँ उसके पहले वाला नहीं उसी को अनादि कहा जाता है नित्यते आदि से अनादि जिसका कारण न हो अनादि होगा उत्पत्त अपने से पहले कोई ना हो वही तो अनादि होगा कौन होना है अपने से पहले कोई ना हो वही अनादि होगा ये कहा अनादि माने अतीत कोटी रह अतीत कोई है ही नहीं जिसका अतीत कोटि से रहित जो पदार्थ होगा उसको अनादि कहा जाता है पूर्व कोई नहीं है वो अनादि होता है अतिथकोटि रहित संसार के पहले कोई नहीं है यही तो वह है होगा अनादिना ऐसा संसार है अंतत्व समाप्ति न सिद्धि कहा उसके संसार के जो अनादि संसार के अंतत्तम विना संभव नहीं है सिद्धांत क्यों अंतत्तम समाप्ति न श्यति समाप्ति की सिद्धि नहीं हो सकेगी क्यों युक्त सिद्धि हो उपयास की मानी युक्ति से देखने पर उसकी सिद्धि हो नहीं सकती क्योंकि अनादि अनादिभाव पदार्थ के अंतर नहीं देखा है कहा नहीं देगा आत्मा में देगा आत्मा भाव पदार्थ नाश नहीं होता तो संसार अनादिभाव पदार्थ मानोगे तो अंतर नहीं होगा अब तुमने इसे माना हुआ है एक दोष दूसरा दोष मोक्ष को उत्पन्न मानते हो आगे मोक्ष उत्पन्न होना है उत्पन्न हो गए तो जो आदिमान भाव पदार्थ होगा वो अनंतता नहीं रहेगी उसमें जैसे घट में देखा है वो भाव पदार्थ है और आदिमान है, उत्पन्न होता है विनाशी होता है तो मोक्ष विनाशी होने लगता है, तो है। संसार अनंत होने लग जाएगा और मोक्ष विनाशी अंतमान होने लग जाएगा ये दोनों दोष है इनको वास्तविक मानने पर आत्मा में ये दोनों के दोनों वास्तविक मानने पर यह दोष आएगा एक है नहीं सम अंतमान कश्चित पदार्थों दृष्टो लोके लोग अनादि होता हुआ अंत हुआ ऐसा पदार्थ भाव पदार्थ लोग में नहीं देखा अनादि होता हुआ अभाव में तो देखा है प्रागभाव होता है अनादि है घर का कपाल का अनादि काल से पड़ा था घर पैदा हुआ तो प्राग भाव नष्ट हो गया अभाव में देखा है भाव भी नहीं देखा है नहीं अनादिशन जो अनादि होता हुआ अंतवान कर्षित पदार्थो दृष्ट हो अंतवान होता हो विनाश होता हो अनादि अनंत पदार्थ का भाव पदार्थ ऐसा होता हो लोक में ऐसा नहीं देखा है अगर ये संसार को अनादि भाव माना है तुमने तो उसका नाश नहीं होगा लोक में नहीं दिखाई पड़ता से सिद्ध नहीं होगा ठीक है वो कहते हैं नहीं नहीं बीजांग संबंध से हो जाएगा अनादि भाव पदार्थ होने पर भी नाश हो जाता है बीजांग संबंध है बीजांग का जो परंपरा है अनादि है उसका बीज का विनाश होता है अंकुर का विनाश होता है अनादि भी, हो, भी है अभाव पदार्थ भी है अनादि भाव पदार्थ में भी नाश देखा है बंधन नाश हो जाएगा ये शंका है भौतिक ओर से अथवा अन्य दो चीजों के बीजांग संबंध नैरंतर विच्छेद बीजांग का जो संबंध है, है संति है नैरंतर है संति धार उसमें उसका विच्छेद देखा हुआ है बीज के बाद वृक्ष वृक्ष के बाद वृक्ष बीज इत्यादि होता रहता है धारा देखा है मैंने अनादि भाव होने पर भी नाश देखा है ऐसा वो लोग कहें तो उत्तर कहते ना ऐसा नहीं कह क्यों एक वस्तु अभाव है ना अपने तत्व एक वस्तु नहीं है एक वस्तु अभाव है ना एक वस्तु का अभाव हो नहीं सकता तीन किश्किल एक से संतान से जो संतान है वो वस्तु नहीं है बीज और वृक्ष बीज और अंगुर के जो धारा है वो वस्तु नहीं है उसे अतिरिक्त नहीं है एक अर्थ एक संतान से इत्यर्थ एक वस्तु एक संतान से एक जो संतान है वो वस्तु नहीं होता तो बीज और अंकुर की जो अकहरा चल रहा है अभाव तो अभावे न वस्तुत्व अभाव है एक एक जो संतान है वो वस्तु नहीं है वस्तुत्व का अभावित पहले खंड किया संतान है अभावे नई चारा बेचारा अभाव कहते सात्याभाव वाले जो संतान है जहा पर अनादित्व का अभाव वाला है अनंतवान बोलना है संसार को अनादि अनंत बोलना है तो क्या करता है तो साध्या भाव के में बैठा है संतान में रहा है साध्या भागवती संतान साध्यायेगा बिमोता संसारो नावादित्य था तो यह साध्या भाव के अधिक्रम हेतु बैठा हुआ था सात्या भागवती संतान हेतु संतान हेतु संतान आपने दृष्टान्त बनाया हुआ है उस हेतु में संतान बोलते हैं बीजापुर अनादि है और नाश भी हो जाता है संतान होने से ऐसा बोल रहे है हैं आप उसमें व्यक्ति हेतु बैठा होगा संतान वही नैरंतर्यम तचा अंतराया भाव है संतान मानी निरंतर को संतान बोलते हैं वह विचित कहां होगा विच्छेद का अभाव है तो संसार का विचेद कैसे होना है विच्छद का भाव कैसे होगा आगे कहते हैं वाद्य में तथा अनंतता उसी प्रकार जैसे अनादि संसार का अंत नहीं हो सकता उसी प्रकार मोक्ष जो मानोगे तुम उत्पत्तिमान मानोगे भाव पदार्थ मानोगे तो उसके अनंतत्व तो भी सिद्ध नहीं होंगे माने अविनाशित्व तो भी सिद्ध नहीं होगा तथा अनंतता विज्ञान प्राप्ति काल मोक्ष से मोक्ष कब पैदा होना अभी तो नहीं है ना जब विज्ञान ज्ञान होगा तभी तो मोक्ष होना होगा उत्पत्ति हो रहा तो वो शादी है कि अनादि है शादी है अनंतता मान विज्ञान प्राप्ति का मोक्षस्य विज्ञान प्राप्ति काल में उत्पन्न होने वाला जो मोक्ष है ऐसा मोक्ष है मोक्षस्य आदि आदिमान है वो उसकी उत्पत्ति होती है हाँ तो क्या होगा अनंतता भी न भविष्य उस मोक्ष के अनंतता भी सिद्ध नहीं होगी क्यों लोक में ऐसा नहीं देखा है जो आदिमान वस्तु भाव वस्तु होगा वो अनंत होगा ऐसा नहीं देगा कहां घट में देखा है कि आदिमान है भाव पदार्थ है वो विनाशी होता है तो मोक्ष भी आदिमान हो तो विनाशी हो जाएगा टिप्पणी में आएगा भविष्य मोक्षो न ना अनंत हम ए, ए, ए, इसके द्वारा सिद्धांति का अनुमान है मोक्षो न अनंत है। तुमने मोक्ष को आनंद माना है हम उसके विपरीत मोक्षो न अनंत मोक्ष अनंत नहीं है अविनाशी नहीं है अनंत माने अविनाशी नहीं है क्यों साधित्व उत्पन्न होता है शादी होने से उत्पत्ति होने से घटाधि जैसे घटाधि है शादी है अनंत नहीं होते हैं अंतमान होते हैं उस मोक्ष में ऐसा होता है क्यों ज्ञान काल में पैदा होगा ना वो अभी तो पैदा नहीं है उत्पत्ति है उसकी ऐसा होता है वास्तविक मानने पर स्थिति काल्पनिक मानने पर कोई दोष नहीं आएगा ठीक है घट आदिशु आदर्शनाधि कहा क्योंकि तो उत्पत्तिमान होगा भाव पदार्थ होगा वह अनंत नहीं होता है घटादि में नहीं देखा है घटादि अनंत हो ऐसा नहीं देखा है तो मोक्ष भी ऐसे हो जाएगा ये बताएगा घटादि विनाश अवस्तुत्वादोषिचे कहते हैं ये घटका विनाश अनंत हो जाता है घटका ध्वंस जो मानते ना रह जाए कब तक रहेगा अनंत काल तक रहेगा वैसे मोक्ष जो है घटनाश के समान है इसलिए अनंत काल तक रहेगा जैसे घट ध्वंस अनंत काल तक रहता है तो शादी है, शादी होने पर भी अनंत काल तक रहेगा मोक्ष घट ध्वस के समान है वो घट के समान नहीं है घट ध्वस के समान है ऐसा घटाधि जैसे घटाधि का विनाश्वस घट ध्वंस के समान अवस्तुत्व तो नहीं है अवस्तु है कौन मोक्ष जैसे घट ध्वंसा कोई वस्तु नहीं होता उसी प्रकार मोक्ष वस्तु नहीं इसलिए और दोष नहीं होगा अवस्तु होने से दोष नहीं अनंतता दोष नहीं है जैसे घर दो से अनंत काल तक रहेगा है बोलते हैं, अवस्तु होने इस प्रकार मोक्ष भी अवस्तु है इसलिए दोष नहीं ये एक गुरुवादी तो उसके उत्तर कहेंगे तीन और चार की टिप्पणी पे अवस्तुत्व बंध निवृत्ति रूपत्व वो क्या है मोक्ष क्या है बंध की निवृत्ति रूप निवृत्ति मानी वस्तु नहीं हो बंधन एक वस्तु थे वस्तु था उसके निवृत्ति है वो बंधा अभाव हो जाना है वो वस्तु नहीं है मोक्ष अभाव रूप है कैसा है बंधन का अभाव मोक्ष का अभाव रूप है नहीं आए तो ऐसे बोलेगा मोक्ष बंधन का अभाव है तो बंध निवृत्ति रूप निवृत्ति स्वरूप है इसलिए वो वस्तु नहीं है वस्तु न होने से जैसे घट ध्वसर पैदा होता है अनंत काल तक रह जाता है वैसे मोक्ष भी रह जाएगा अनंतना क्यों सिद्ध नहीं हो जाएगी ऐसा शंका करे तो उसे उत्तर देना और इसलिए दोष नहीं है अंतभत्व आपत्ति इसलिए मोक्ष में आपत्ति आप नहीं दे सकते अंतवान होगा होकर नहीं दे तो सकते गढ़ माने पड़ा रहेगा वो अनंत तक रहेगा हेतु असाधक हेतु हेतुचारी होने से साधक नहीं है ऐसा नहीं कह सकता गुरुवादी अंतभत्व हेतु जो है नहीं कह सकते उसके उत्तर देते हैं सिद्धांत सिद्धांत कहते हैं मोक्षस्य परमार्थ सदभाव प्रति फिर तुम्हारे एक प्रतिज्ञा के लिए तुमने क्या मोक्ष एक परमार्थ वस्तु है वास्तविक वस्तु है प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी अच्छा अभाव रूप मानोगे अवस्तु मानोगे पहले तुमने वस्तु स्वीकार करके आए अब अवस्तु मानोगे प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी तो दोष like है इस दोष में चले जाओ तथा मोक्ष परमार्थ सदभाव प्रतिज्ञा तुम्हारी जो प्रतिज्ञा थी मोक्ष एक सद है वास्तविक वस्तु है यह प्रतिज्ञा थी उसकी हानि हो जाएगी स्थिति में अब आकर बोलो के बोलोगे कि वो वस्तु नहीं है पहले वस्तु मान के आए अब वस्तु नहीं कहने दोष में कौन चाहोगे असत सर शैव आदि भाव असत्वादेव सस विषाण क्योंकि वो वस्तु तुमने अभी असत मान लिया जैसे सस असत है माने मोक्ष क्या है बंधन का अभाव असत माना जाएगा सत होने के कारण ही सस्य जैसे सस्युण के समान आदिमत्वा भाव आदिमत्व तो भी नहीं होगा उसके आदिमान भी कहा होना मोक्ष उत्पन्न भी नहीं होगा सस विषाण असत पदार्थ उत्पन्न होता है उत्पन्न भी नहीं हो पाएगा यदि उसको असत मानोगे घरध्वस के समान मानोगे तो उत्पन्न भी नहीं होगा बंद्या पुत्र को उत्पत्ति नहीं होती असत है वैसे मोक्ष असद हो गया वस्तु नहीं हो तो असत हो वा जाएगा असत होने पर उत्पन्न भी नहीं हो सकता फिर मोक्ष उत्पन्न होता है उत्पन्न होने पर भी आनंद है कहते हैं कहां से हो न उत्पत्तिपाय न अंत उपाय उसको ये सारे बातों से सिद्ध होता है सारी कल्पना मात्र है एक अजन्मा वस्तु अनादेद अतीतकोटिहित कहा था भाष्य नहीं अनादिकोटिहित का पूर्व न आसीत अव छेदर्शन पूर्व में नहीं है करके कहा जाता है उसको जाता है जिसके पूर्व में न हो वो अनादि है घट अनादि नहीं क्यों उसको पूर्व में है क्या है वो तो अनादि नहीं जिसके पूर्व में कोई न हो कारण न हो कारण पूर्व में होता है कारण हो अनादि है नाशित बुद्धि होती है वहां क्या होता नहीं था ऐसे बुद्धि होती है नाशहित ऐसी बुद्धि अव छेद नाशित ऐसा अवच्छेद रहित हो देश के घेरे में नहीं पड़ा हुआ हो तब से हुआ उसके पहले नहीं था ऐसी पहले नहीं था पूर्वम नाशित, हाँ, इदानम अभवत ऐसा न पहले नहीं था अब हुआ ऐसा नहीं बोला जाता वो होता अनाज नाशिद करके नहीं बोला जाए देश का घेरे में ना काल के घेरे में ना जाए नाशिद का अर्थ काल के घेरे में हो गया उसके घेरे में जब न पड़े उसको अनाजिंग अवश्य कहा पूर्व काल वर्तित है। जिसका पूर्व काल में अत्यंत अभाव हो वह आशित है वो नाशीत वाला हो जाता है। पूर्व काल में जिसका न हो पूर्व काल में जिसका अत्यंत अभाव बैठा हो पूर्व काल वृत्ति अत्यंत अभाव तो जिसका आएगा वह क्या होगा वो नाशित वाला हो जाएगा नहीं था वाला हो जाता है पूर्व में क्या था नहीं था ऐसा हो जाता है क्योंकि यह पूर्व में था होगा यही कहा टिप्पण में कहा अवचेदेद नाशित नहीं बोल सकते नहीं था ऐसा नहीं कह सकते जिसको वही अनादि होता है तो उत्पत्ति वाले को बोले घटा पूर्व नाशित ईरान जाता ऐसा बोले घट पहले नहीं था अब पैदा हुआ ओ, काल की गहरे में आ गया किंतु तो जो अनादि होता है पूर्व में नाशित इधानी में जाता है ऐसा प्रयोग नहीं होगा वो अनाज होता है जो काल के घेरे होता है आगे कहते हैं ठीक है न्यार आत्मनि व्यक्त यही सिद्धांत बोलते हैं हमने जो अभमान दिया यही है जो अनादि भाव पदार्थ होगा वो अंतभाव विनाशी नहीं, नहीं होगा जैसे आत्मा है संसार में तुमने अनादि माना है भाव पदार्थ माना है कोई तो इसका नाश नहीं होगा संसार बना रहेगा कितने भी साधना करो बना रहेगा संसार जाएगा नहीं अनादि भाव का नाश नहीं होता जैसे इसने कहा नहीं इत्यादि कहा था भाष्य नहीं अनादिशन अंत भाव का सिद्ध पदार्थ हो अनादि होता हुआ अंत वाला कोई पदार्थ संसार देखा है सिद्धांत तो ने कहा पूर्वादी शंका करता है बीजापुर हेतु फल भावे न संबंध है संबंध है कार्य का संबंध है एक दूसरे कारण कार्य बना हुआ है बीजापुर हेतु संबंध है तैरंतरिम संतान निरंतर है इसके पश्चात इसके पश्चात धाराचर्य वह संतान संतान बोलते है तनादित्व अनादिभावे भी कुछ संतान अनादिभाव प्रदाप होने पर भी द अंत्य जो विच्छेद भी हो रहा है वहां फल है तो बीज नहीं है बीज है तो फल नहीं है विच्छेद हो रहा है दूसरे का माने धारा अनादि होने पर भी तो भी चल रहा है विच्छेद अंत्य दृष्ट अंत देखा है अनादि होने पर भी अंत देखा है कहाँ देखा है बीजाकुरने पर भी परोसा नाश हो रहा है फल नाश होगा बीज होगा बीज आश फल बीच में देखा हुआ है अंत भाव देखा है अनादि भाव का भी नाश हो जाता है मानी वह परंपरा से अनादि दिख रहा है स्वयं शादी है ऐसा पूर्वी ऐसे यहाँ भी हो जाएगा बंधन अनादि होने पर भी नाश हो जाएगा जैसे बीजानपुर को नाश हो जाता है ऐसे संता करता है ठीक है बीजान को रही और हेतु ना संबंध है संतान तस्य अनादिभावत्व से अंत से देखा है अंत देखा है इसलिए अनेकांत कहा साध्याभाव प्रति हेतु है, तो है। तो यह साध्य नहीं है तो नहीं तो है विनाशित्व का अभाव सिद्ध किया था आपने वो नहीं है ये तो हेतु बैठा हुआ अनादि तो हेतु बैठा हुआ ये शंका यह ये शंका सात की टिप्पण ने कहा बीजांक भक्ना दिना नाश स्थले यह कहा होगा जहाँ बीज और खा करके नाश कर देंगे तो वहां पर तो ये तो नाश हो गया किंतु तो उसकी धारा चलती रहेगी धारा होने पर स्थिति आ जाए अनादि होने पर भी नाश नाचते खाए को अनादि थे किंतु तो नाश हो गया तो ऐसे हम संसार को अनादि मानते हैं और नाश मानते हैं ऐसा कहें है। इसको उत्तर में कहेंगे नहीं का कहा इत्यादि स्थान ने कहा नई का कहा एक व्यक्ति नहीं होता वहां व्यक्ति बदलते रहते नाश होने के लिए व्यक्ति बदलते रहते संसार को तो एक ही मानते ठीक है ठीक है। द्वितीय दम क्या चष्टे दा आदि हो तो मोक्ष से दूसरा दोष भी तुम्हारे मत में है मोक्ष को उत्पत्ति मानते हो मोक्ष की उत्पत्ति मानते हो तो नाश नहीं हो पा क्या अनंतता नहीं आएगी जो उत्पन्न होता है वो अनंत नहीं होता है जैसे घर देखा है इस सिद्धांत ने दोष दिया होता है तथा इत्यादि शब्द भाषा की काम ना अंत्र, ना अंत्र, ना तर, की है आदिमत तुम ये सिद्धांत की व्याप्ति है आदिमान होगा वो तो अना तो नहीं रहेगा के स्थल घटादि में नहीं दिखा है कोई उत्पत्तिशील होता है नाशवान होता है मोक्ष भी उत्पन्न होना है वास्तविक तो नाश वाला होगा यथा कृतको घटादिध्वसो नित्या तथा बंध ध्वसों भविष्य यहाँ भी दोस्त देना चाहिए चाहेगा पूर्वाधि हेतु देना चाहता है कैसे जैसे उत्पन्न होने पर भी घटाधि का ध्वंस अनंत होता है वैसे भी उत्पन्न होने पर भी आनंद हो जाएगा जैसे घटा घटध्वंस अनादि है क्या अनंत है उत्पन्न होता है घटनाशन होना ही है घटना नाशों के बाद उत्पन्न होगा फिर अनंत काल तक रहेगा वैसे मोक्ष भी ऐसा ही है उत्पन्न होने पर भी अनंत होगा अनंत होने के क्या होगा आपने जो दिया था अंतमान नगवती कहा था तो उसका दोष आ जाएगा भाव साध्याभाविंग पूर्व यथाकृत को भी घटाधिध्वश जैसे कार्य होने पर भी घटाधिध्वसा नित्य है तथा तो उसी प्रकार बंधध्वस भी बंधध्वसा भी ऐसे हो जाएगा कार्य होने पर भी उत्पन्न होने पर भी अनंत काल तक रहेगा भविष्य अनेक आती तत्व आशंक थे पूर्वादिशंट करता है देना चाहता है देखा घटाधिशु इत्यादि घटादी विनाश विनाशवर सा, अवस्तुत्वादी के नाश के समान वस्तु नहीं हो अभाव है इसे अनंत काल तक मोक्ष का अभाव है इसे अनंत काल तक रहेगा वस्तु नहीं है कहेगा तो सिद्धांत दूसरे तरह से दोस्त फीका मैं कहा मोक्ष से अभावत्व सदी परमार्थ शब्द प्रतिज्ञा बन गया था तो जब मोक्ष को अभाव घोषित कर दिया अनंतता की सिद्धि के लिए अनंतता नहीं हो सकती है भाग मानने पर शादी भाव पदार्थ होता है तो उसके अनंतता प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए जो मैंने अभाव सिद्ध कर दिया अभाव सिद्ध करने पर क्या होगा तो मोक्ष से अभावी मोक्ष को अभाव मानने पर परमार्थ तत्व तो पर पहले मोक्ष परमार्थ सत्त है और प्रतिज्ञा की हानि है ये दोष में चले जाए ये सिद्धांत कहा मोक्ष से परमार्थ सद प्रतिज्ञा हानि ये दोष में जाओगे सिद्धांत दूसरी बात और भी है प्राक असतः मोक्ष पहले नहीं था अब उत्पन्न ज्ञान से पहले नहीं था ज्ञान के बाद उत्पन्न होना है उसका प्राग असतः सत्ता समवाह रूपम कार्यत्वम कार्य का अर्थ यही होता है पहले न होता हुआ उस कारण के संबंध के साथ संबंध प्राप्त करा सत्ता के साथ संबंध करना है सत्ता समवाह रूपम समवाय सम्बंध से माना कारण देखना है पहले न होता हुआ देखना है ये कार्यत्व का लक्षण होता है तथप मोक्ष से असत्व मिद्ध थी मोक्ष असत पर वो भी नहीं होगा तो असत्वादेव का असत्वादेव ससाण आदिमत्वाभाव उससे कहा कि असत्व होने के ससाण समान होगा तो फिर उसको उत्पत्ति होना भी संभव नहीं है मोक्ष की उत्पन्न नहीं होगा असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती आदिमत्व अभाव आदि उत्पत्तिवान नहीं हो पाएगा मोक्ष ये भी तो आ जाएगी वास्तविक मानने वाला उत्पन्न हमारे काल काल्पनिक गया हमारे कोई आपत्ति नहीं आई ये बता रहे समय हो गया हैद्रमणेवा भद्रम श्री मृका